विदुर महाराज जी ने सब कुछ तो बता दिया और यह नहीं बताया कि श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए अब विदुर जी महाराज जी अपने बड़े भाई दुतराष्ट्र के पास गए उस समय दुतराष्ट्र अपने छोटे भाई विदुर जी से मिलकर बड़े हुए विदुर महाराज जी से विदुर महाराज जी ने पूछ लिया कि भैया दूतराष्ट्र जी पांडव आपका कैसे सम्मान करते हैं बस इतना कहना था दूतराष्ट्र ने तो पांडवों की प्रशंसा के पुल बांध दिए अरे मुझे अपने पिता के सम्मान समझते हैं भीम मुझे रोटी देता है विदुर जी ने कहा कार है तुम्हें तुम स्वान उस शवान उस कुत्ते की तरह हो जिसकी जिसे डांट कर फटकार कर भगाए तो चला जाए और रोटी का टुकड़ा दिखाए तो दौड़ा दौड़ा है हे राजन मोह छोड़ दो जिस भीम ने तुम्हारे पुत्रों को मारा तुम उनके हाथ से रोटी खाते हो तुमने पाना कितना कष्ट दिया कितना प्रयत्न रचा तुमने मारने के लिए उन्हें मरवाना चाहा आग लगानी चाहिए पर उनके तो रक्षित भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने रक्षा करी पर अब तुम भी तो अपने मुँह को दूर कर लो तुम्हारे सारे बच्चे मारे गए हैं सब राज्य चला गया है भगवान का भजन करो संतों का संग करो इसमें तुम्हारा कल्याण होगा दूतरास ने कहा कि मैं मेरी पत्नी आंखों के लाचार अंधे हम का मन में जाएंगे तो विदुर जी ने कहा भाई आप हमारे बड़े भैया हो आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य मैं आपको लेकर चलूंगा अच्छा रात ही रात में क्या किया दूतराज का हाथ पकड़ा गंधारी ने अपने पति का हाथ पकड़ा और रात में ही उनको हिमालय की यात्रा पर लेकर चले गए सवेरे हुआ ये कि जब महाराज जी अपने ताया ताई को नमन करने के लिए आए तो क्या देखते कि बिस्तर सुने पड़े उनके शोक करने लगे हाय मेरे ताया ताई कहा चले गए संजय से पूछ लिया संजय मेरे माता पिता के समान मेरे ताया ताई कहा चले गए तो संजय ने कहा देखें महाराज हमें यह नहीं पता कहाँ गए पर आपके काका जी से कुछ बातचीत चल रही थी उसी समय देव नारद जी तुमरु गंधर्व के संग आ गए तो युद्ध महाराज जी ने देव ऋषि नारायद जी को नमन किया कि शोक की घड़ी में आपका दर्शन ना जाने हमारे तायाताई कहाँ चले गए देव ऋषि नारायद जी कहते राजन अब तुम अपने ताए का मुंह छोड़ दो अब उनकी आंखें खुल गई है अंधा तो था आंखें कौन सी खुल गई तो कहते हैं वो आंखों से भी अंधा था और मन का भी अंधा था पर आज उसके नेत्र खोले कौन से खुले हैं मन के नेत्र खुल गए अब देव ऋषि नारायद जी बता कैसे रहे हैं आप देखें बोले वो तो हिमालय चले गए और तपस्या कर अपने शरीर का त्याग कर देंगे और विदुर जी महाराज जी तो उनको कपका भजन में लगा कर चले गए और भगवान श्री कृष्ण की कुछ लीला रह गई है वो भी पूरा करके चले जाएंगे अब एक दिन में कैसे कोई हिमालय पूछ सकता है तो देव ऋषि जी बात को इस प्रकार से बता रहे हैं कि जैसे सब कुछ हो चुका है मतलब क्योंकि देवृष्ण नारायण जी महापुरुष भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं मतलब जो होने वाला है उसको ऐसा बताते जैसे हो गया है हे हे महाराज अब तुम सोचो कि ताया ताई तो भजन कर रहे तुम काका जी को लेने चले जाओ अरे काका तो कब के वहां के चले गए वहां से जबकि काका उनको लेके रस्ते में जा रहे हैं इस तरह से देवऋषि नाराय जी केकर चले गए अब एक दिन युद्धेश्वर महाराज जी को अवशकुन होने लगा बिद्रो महाराज जी अपना युद्धेश्वर महाराज जी भीम सिंह से कहते हैं मेरा उल्टा अंग बार बार फड़क रहा है आंख फड़क रही है हृदय कप कप आ रहा कुत्ते मेरे सामने मुंह करके रोते हैं उल्लू भी दिन में भयंकर शब्द करते हैं जबकि उल्लू कब रोता है दिन रात में ये दिन में रो रहा है वर्षा से खून बरसता है सूर्य का प्रकाश फीका हो गया है ग्रह आपस में टकरा रहे हैंगे चारो ओर अंधकार अंधकार करती धूल चल रही है देव मूर्तियां रो रही है मेरी जनता झूठ बोलने लगी है गौ माता अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती रोती रहती है हे भीम मुझे तो ऐसा लगता है कि जगतनाथ प्रभु श्री कृष्ण छोड़कर हमें चले गए और कलयुग आ गया है। फिर युद्धेश्वर महाराज जी ने भीम सिंह से कहा कि हे भीम अर्जुन को गए हुए द्वारका में सात महीने हो गए अब तक अर्जुन नहीं आया बस इतना कहना था तो अर्जुन मुंह लटकाए दरवाजे पर खड़े युद्धेश्वर महाराज ने कहा अर्जुन तुम्हारा मुख्य उदास क्यों है अरे कोई भूखा तुम्हारे पास आया हो तुमने उसे भोजन नहीं कराया खुद भोजन पा लिया हो इसलिए तुम्हारा उदास है या द्वारका में तुम्हारा किसी ने अखमान कर दिया या कहीं तुमने किसी स्त्री स्त्री के संग कुकर्म कु कर दिया इसलिए तुम्हारा मुख उदास है या तुम कहीं युद्ध में हार गए अब तो अर्जुन रोने लगा अर्जुन कहता है वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा कि मैं जगदनाथ प्रभु कृष्ण की कृपा से धनुर्धारी था मैंने देवराज इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा शंकर जी को ललकारा शंकर जी को प्रसन्न किया वो सब ताकत कृष्ण की कृपा से थी आज कृष्ण नहीं रहे श्री कृष्ण हमें छोड़कर अपने धाम को चले गए और जाते समय श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारूक जी से कहा था कि अर्जुन से कहना कि मेरी पत्नियों को अस्तिनापुर लेकर आ जाए तो मैं तो श्री कृष्ण की पत्नियों को लेकर आ रहा था पच कुछ डाकुओं से हमारा सामना हो गया डाकू ने हमसे युद्ध किया और वो श्री कृष्ण की पत्नियों को लेकर चले गए पर मेरे धनुष्बान किसी काम के नहीं रहे तो ये तो वर्धन यहाँ आता है भागवत में परस्कंद पुराण के अंदर क्या लिखा है कि डाकू कोई और नहीं